रामकृष्ण भक्त मालिका का जीवन न होने पर पर भी किसी किसी विशेष अवस्था पर वे स्वयं में उन्मत्त हो जाते और दूसरों को भी वैसा ही कर देते थे वृंदावन से उनकी लाई हुई माला और तिलक धारण करके एक दिन स्वामी विवेकानंद बेलूर मठ में भाव विभोर हो कई घंटे हरिनाम संकीर्तन में मस्त रहे थे महाअष्टमी की रात को एक बार मठ में काली कीर्तन खूब जमा था आनंद विभोर बाबूराम महाराज शरद महाराज के बगल में बैठे हुए थे भावावेश में अचानक उन्होंने शरद महाराज को पकड़कर कहा भाई आज तुम्हें गाना होगा देखते नहीं कितना आनंद हो रहा है तुम्हारे गाए बिना आनंद पूरा नहीं होगा शरद महाराज जितना ही कहते बहुत दिनों से अभ्यास नहीं है अचानक कैसे गाऊं बाबूराम महाराज का आग्रह उतना ही बढ़ता जाता अंत में शरद महाराज को गाना ही पड़ा और नृत्य में भी भाग लेना पड़ा दूसरे दिन उन्होंने कहा था क्या करूं? बाबूराम ने इस बुढ़ापे में भी नचाकर ही छोड़ा ऐसा था बाबूराम महाराज का युक्त तर्क रहित भावावेश पूर्व बंगाल भ्रमण काल में वे देवभोग में नाग महाशय का निवास स्थान देखने गए नारायणगंज में स्वामी ब्रह्मानंद के साथ पैदल कीर्तन दल के पीछे पीछे चलते हुए वे ज्यो ही नाग महाशय के आंगन में पहुंचे त्यों ही भाव के आधिक्य से शरीर से वस्त्र उतारकर वहीं भूमि पर लौटने लगे तत्पश्चात उन्होंने कातर स्वर में महाराज से अनुरोध किया महाराज इन लोगों पर थोड़ी कृपा हो यह कहते हुए वे उन्हें पकड़ कर कृष्ण स्थल पर ले आए महाराज भी उस मादक कीर्तन के साथ हंकार नृत्य करने को उद्यत हुए परंतु भाव के प्राबल्य से अक्षम स्थानवत समाधि मग्न हो गए पूर्व बंगाल में प्रेमानंद की अन्य भाव लीलाओं का विवरण हम बाद में देंगे यहां पर दो चार अन्य घटनाओं का वर्णन कर ले कलकते के एक संभ्रांत वंशी युवक को बुरे संघ में पढ़कर गांजा भंग आदि सेवन करने की आदत लग गई सुशिक्षित परिवार में ऐसा आचरण देखकर सभी लोग मरमाहत हुए परंतु बहुत प्रयास करने पर भी कोई उस युवक को रास्ते पर ना ला सका सौभाग्यवश उस युवक के एक संबंधी स्वामी प्रेमानंद से परिचित थे एक दिन वार्तालाप के प्रसंग में उन्होंने उनको सब कुछ कह सुनाया और इस विषय में उनकी सहायता की याचना की प्रेम मूर्ति स्वामी प्रेमानंद ने सब सुन लिया और उस युवक को देखने के लिए एक दिन उसके घर जा पहुँचे वहाँ उन्होंने विविध विषयों पर वार्तालाप करते हुए उनके साथ आत्मीयता स्थापित कर ली तथा एक दिन उसे मठ में आने को निमंत्रित किया और सचमुच वह प्रेमानंद जी के आकर्षण के फलस्वरूप मठ में आया और पूरे दिन उनके साथ मठ में रहा प्रेमानंद जी के व्यवहार में एक चीज उसे बड़ी ही विस्मयजनक लगी वजह कि सभी लोग उसका तिरस्कार करते थे उसके प्रति घृणा प्रकट करते थे जहाँ तक कि उससे दूर ही रहना पसंद करते थे परंतु ये एक सर्वत्यागी शुद्ध चित्त साधु होते हुए भी उसकी बुरी आदतों का उल्लेख तक न कर कुछ भी त्यागने का आदेश न देकर केवल एक अत्यंत लोभनीय उच्च अवस्था का आदर्श उज्वल रूप में उसके सम्मुख रख रहे थे घृणा के स्थान पर उस युवक को सम्मान मिला एक ओर तो था उस जीवन और दूसरी ओर था था। इस प्रेम का आग्रह बड़ा ही प्रबल दिन ढलने पर युवक घर लौटा परंतु एक अज्ञात आकर्षण शीघ्र ही उसे पुनः बेलोर मठ खींच लाया इतना ही नहीं उसने सारी बुरी आदतें त्याग कर साधु हो जाने की प्रतिज्ञा की और शीघ्र ही उसे कार्यान्वित भी किया हम पहले कह आए हैं कि कर्तव्य के बोध से प्रेमानंद जी डांट फटकार भी किया करते थे परंतु ऐसे भी उदाहरण कम नहीं है जब नियंत्रण करने को उन्मुख होकर अचानक ही उनकी दृष्टि बाह्य जगत को छोड़कर आत्मस्वरूप की ओर ही मुड़ जाती और नियंत्रण अपने ही ऊपर उतर आता एक दिन एक ब्रह्मचारी को फटकारते हुए सहजा उनकी दृष्टि शासक शासित के द्वेष संबंध की परे अद्वैत भूमि की ओर प्रसारित हो गई और वे सभी को सुनाते हुए थे। कैसा प्रेम आनंद है बाबा साथ ही डाट फटकार के स्थान पर मधुर प्रशांति विराजने लगी जब वे अस्वस्थ होकर वायु परिवर्तन के लिए देवघर गए तो वहां एक सेवक का आहार पर अत्यधिक लोग देखकर उन्होंने उसकी तीव्र भर्सना की सेवक मान के कारण दोपहर में भोजन को नहीं आए बाबूराम महाराज यह सोचकर व्याकुल हो गए कि लड़के को हो क्या गया उन्होंने फौरन उसे ढूंढ निकलवाया और अपने अत्यंत निकट बैठा कर कहने लगे बेटा मैं वृद्ध हो गया हूँ रोग से शरीर दुर्बल हो गया है हर समय मिजाज ठीक नहीं रख पाता ऐसी हालत में यदि कुछ कह डालता हूँ तो उसके लिए क्या क्रोध करना चाहिए कहते कहते उनकी आँखें गीली हो गई और उस अश्रुधारा में सेवक का मान न जाने कहा गया भक्त सेवा में प्रेमानंद का प्रेम कोई बाधा नहीं मानता था मठ में आकर कोई भी प्रसाद पाए बिना नहीं लौट सकता था। एक दिन किसी भक्त को बिना प्रसाद लिए ही लौट जाते देखकर उन्होंने मंदिर के भंडारी से इसका कारण पूछा उन्होंने बताया ये थोड़ा ठहरे भी नहीं भला प्रसाद कैसे देता प्रेमानंद असंतुष्ट होकर बोले फिर भी बुला कर देना चाहिए था मठ के भीतर आ पहुंचा था यदि तुम संसार में रहते, तो न तो स्वयं खा पाते और न बच्चों को भी कुछ खिला पाते यहाँ पर ठाकुर के नाम पर इतना आ रहा है तो भी हाथ उठाकर कर दे ना सकोगे मठ के रास्ते पर से बाबूराम महाराज को स्वयं ही कटीले पौधे निकालते देख कर, एक भक्त ने विस्मयपूर्वक पूछा महाराज यह काम आप क्यों कर रहे हैं प्रेमानंद ने तुरंत उत्तर दिया भक्तगण कष्ट उठाकर आते हैं उन्हें असुविधा होती है इसलिए उनके मार्ग से कांटे हटा दे रहा हूं। पता नहीं इन मामूली कांटों के साथ वे और कौन से अज्ञात जगत के पथ के कांटे हटा रहे थे